बहुत सजग जो हैं वे ही उसे देख पाते जो सोए सोए हैं वे तो चूक जाते हैं जीवित धर्म तो गुलाब का फूल है अभी खिला सांझ पखड़ियां झर जाएंगी सुवास आकाश में उड़ जाएगी मुर्दा धर्म प्लास्टिक का फूल है सदियों तक टिकेगा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 जिनमें से कोई रस नहीं निकलता गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सूखी हड्डियां हैं जिन शंकराचारी की आनंद मैत्रे तुमने चर्चा की ये शंकराचारी भी सूखी हड्डियों के पंडित पुरोहित थे ये सूखी हड्डियों को सजा के बैठे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 उसको ही खतरा है नाममात्र को धर्म समाज है। हिंदू हिंदू है क्या है उसमें हिंदू जैसा कृष्ण जैसा क्या है उसमें न वह बांसुरी है न वे है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 वो किसी और गांव के रहे होंगे तू तो किसी और गांव की अदालत में जाके शोरगुल मचा यहां बेकार सिर मत फोड़ इस गांव के लोगों से मैं बचपन से परिचित हू वो जब भी करते हूँ कोई काम पूरा पूरा करते चड्डी छोड़ी है ये प्रमाण है इस बात का कि ये घटना इस गांव के लोगों के द्वारा नहीं की गई लोग निर्णय लिए बैठे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 साली व्यक्ति हो आध्य शंकराचार्य जैसा तो नौ वर्ष की उम्र में भी निर्णय कर लेता है अपनी मां से शंकराचार्य ने कहा था कि अब मुझे सन्यास हो जाने तो नौ साल की उम्र नौ साल के बेटे को कौन मां जाने देगी और पिता भी मर गए ये बेटा ही सहारा है इसी पे सारी आशाएं टिकी सारे सपने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 कब बहुत गंदा है जिनमें थोड़ी भी सामर्थ्य प्रतिभा होती वो अपने बैठने की कम से कम अपने बैठने की जगह तो खुद बना लेंगे इतनी भी जिन में प्रतिभा नहीं है। ये दूसरों की गद्दियों पर बैठते हैं ये उधार होते ये बासे आदमी दूसरे के जूते भी पहनना पसंद नहीं करता दूसरे के उधार कपड़े भी पहनना पसंद नहीं करता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 दूसरा प्रश्न भगवान मैं बुद्ध होकर मरना नहीं चाहती मैं बुद्ध होकर जीना चाहती हूं आनंद ऋचा जब तक चाहे, कोई भी चाह कैसी भी चाह यह भी चाह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 सिकंदर भारत आता था तो यूनान के एक बड़े फकीर डायोजनीस से मिलने गया था डायोजनीज नग्न नदी के तट पर सुबह की धूप ले रहा था सिकंदर ने जाके कहा डायोजनीस तुम धन्यभागी समझो अपने को महान सिकंदर तुमसे मिलने आया डायोजनीज हंसने लगा और उसने कहा जो स्वयं को महान कहता हो वो पागल है और मैंने तुझ जैसा दीन दरिद्र आदमी पहले नहीं देखा यह महान होने का दावा आंतरिक हीनता को छिपाने के लिए ही किया जाता है ये आभूषण ये वस्त्र ये नंगी तलवार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 आज मुश्किल है अभी मुश्किल है डायोजी ने कहा अगर आज मुश्किल है अभी मुश्किल है तो सदा मुश्किल रहेगा जो आज हो सकता है उसे कल पे मत टालो और जो कल पे टालता है वो सदा के लिए टाल देता है फिर तुम्हारी मर्जी सिकंदर ने कहा मैं बहुत खुश हुआ हूं मिलके, बहुत प्रभावित हुआ हूं मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता और तुम्हें पता है ऋचा डायन ने क्या कहा डायोजनी ने कहा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 चोट खा के लौटा सिकंदर भयंकर चोट खा के लौटा चलते वक्त कह के आया था से कि जब लौट के आ जाऊंगा यात्रा पूरी करके तो इसी जीवन में तुम्हारे जैसा ही जीऊंगा डायोजनी ने कहा ऐसी यात्राओं से कोई कभी लौटता नहीं ये यात्राएं वासना की इतनी लंबी है इनका कोई अंत नहीं वासना कभी पूरी होती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 बुद्धत्व की उपलब्धि के बाद न जीवन कुछ है न मृत्यु कुछ है दोनों खो जाते हैं जो बच रहता है वह है एक शाश्वत अस्तित्व जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है तू कहती है, मैं बुद्ध होकर मरना नहीं चाहती मृत्यु का भय बना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 कि जीवन में कुछ मिलता नहीं फिर भी जीवन से मोह छूटता क्यों नहीं समझ में बात आती है और फिर भी समझ में नहीं आती समझ में आते आते छूट जाती चूक जाती ज्ञान रंजन मुझे सुनते हो मेरे रस में डूब जाते हो जैसे कोई बगीचे में आए और बगीचे की गंधी में बगीचे की सुगंधी में और बगीचे के रंगों में लवलीन हो जाए और क्षण भर को भूल जाए संसार की सारी चिंताएं ऊहा लेकिन फिर बगीचे के बाहर लौटेगा फिर वही नाली की दुर्गंध फिर वही भीड़भाड़ रंग खो जाएंगे गंध खो जाएगी फिर वही चिंतों का चिंताओं का वो भार फिर वही मुझे सुनते हो अभी समझे नहीं हो सुनते सुनते लगता है भ्रांति होती कि समझ में आ गया समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिर छूटेगा नहीं वही कसौटी है समझ की इसी कसौटी पे कसना जैसे सुनार कसौटी रखता सोने को कसने की कसकस -कस के देख लेता क्या सोना है और क्या पीतल है तुम्हें मैं ये कसौटी देता हूं जो बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी वह तुम्हारा जीवन बन जाएगी उससे अन्य था तुम न कर पाओगे ना जी पाओगे जो बात केवल बौद्धिक रूप से समझ में आ जाएगी और जीवन नहीं बनेगी समझना कि तुम समझे ही नहीं बुद्धि को लगेगा कि बात समझ में आ गई क्योंकि शब्द समझ में आ गए मगर शब्दों को समझना बात को समझना नहीं है बात को समझना कुछ और है वह मस्तिष्क का काम नहीं वह हृदय का काम है मैं जो बोल रहा हूं सीधे सादे शब्द हैं मेरे पास कोई पंडित की भाषा नहीं मैं पंडित हूं नहीं मैं जो बोल रहा हूं बोलचाल की भाषा है यह कोई प्रवचन भी नहीं बातचीत कर रहा हूं तुमसे बतकही है वार्ता नहीं यह कोई धार्मिक शास्त्री उद्बोधन नहीं मित्रों के बीच होती हुई गुफ्तगु है तो सब समझ में आ जाता है जो मैं कहता हूं अगर संस्कृत के दुरूह शब्दों में बोलता लैटिन और ग्रीक का उदाहरण देता तो तुम्हारी समझ में ना आता और अक्सर ऐसा हो जाता जो तुम्हारी समझ में नहीं आता तुम सोचते हो बहुत गुरु गंभीर है इसलिए तो पंडित मुर्दा भाषाओं से चिपके रहते हैं। न उनकी समझ में आता न जिनको समझाते उनकी समझ में आता मगर दोनों मानते हैं कि बात होगी बहुत गुरु गंभीर सभी धर्म अपने धर्म ग्रंथों का अनुवाद बोलचाल की भाषाओं में करने के बड़े विरोधी थे बड़ी मुश्किल से अनुवाद होने दिया मैं उनकी बात समझता हूं वो विरोध बिल्कुल ठीक है वो विरोध वैसा ही है जैसे डॉक्टर जब दवाई का नुस्खा लिखता है तो इस ढंग से लिखता है कि सिर्फ केमिस्ट ही पढ़ सकेगा वो भी मुश्किल से क्योंकि अगर बीमार खुद पढ़ ले नुस्खा तो केमिस्ट उतने दाम ना ले सकेगा और न डॉक्टर उतनी फीस ले सकेगा फिर डॉक्टर लिखता है लैटिन ग्रीक नामों में न तुम समझो न कोई और समझे अगर लिख दे सीधी सादी भाषा में काम चलाओ भाषा में तो तुम जाके केमिस्ट को दस रुपए नहीं दे सकोगे और ना डॉक्टर को पचास रुपए फीस चुका सकोगे समझो कि लिख दे कि अजवाइन का सत्त, अब कैमिस्ट तुमसे दस रुपया मांगे तो जूता निकाल लोगे अजवाइन का सत्त, और दस रुपया दो पैसे की अजवाइन घरी निकाल लेंगे सत्त, और डॉक्टर जब मांगेगा पचास रुपया तो तुम डॉक्टर का सत्त निकाल दोगे लेकिन लैटिन ग्रीक में लिखता है कुछ समझ में नहीं आता मुला नसरुद्दीन तो मुझसे कह रहा था कि एक डॉक्टर ने क्या नुस्खा लिखा आज दो महीना हो गए सिनेमा में जाता हूं तो पास के काम आता है ट्रेन में सफर करता हूं बंबई पुणे तो पास का काम आता है क्योंकि जो भी उसे देखता पढ़ सकता नहीं पढ़ नहीं सकता मान भी नहीं सकता कि पढ़ नहीं सकता हूं जल्दी से वापिस दे देता कि ठीक आखिर अपने अपने को अपना अज्ञान तो छिपाना पंडित पुरोहित भी यही कला उपयोग लाते रहे अगर तुम वेद को हिंदी में पढ़ो तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे कि जिस वेद की इतनी चर्चा की थी क्या ये वही वेद है जिस वेद पर रोज सिर रखते थे क्या ये वही वेद है जिस पे फूल चढ़ाते थे क्या ये वही ऋचाएं हैं हां वेद में जरूर रिचाएं हैं एक प्रतिशत जो अद्भुत है मगर एक प्रतिशत निन्यानबे प्रतिशत तो कचरा है अगर तुम्हें शुद्ध शुद्ध हिंदी में वेद प्रकट कर दिया जाए तो तुम फिर सिर नहीं रख सकोगे वेद पर क्योंकि वो एक प्रतिशत तो ठीक है अद्भुत है महर्षियों के वचन प्रबुद्ध पुरुषों के वचन है लेकिन कूड़ा करक भी इकट्ठा है क्योंकि उन दिनों जो भी उपलब्ध था सब वेद में इकट्ठा कर लिया गया वो उस समय की सारी सार संपत्ति उन दिनों अखबार नहीं होते थे कहानी किससे नहीं होते थे रेडियो नहीं था टेलीविजन नहीं था फिल्म नहीं थी इतिहास नहीं था साहित्य नहीं था वेद ही सब कुछ था तो जो भी उस समय की सार संपदा थी सभी इकट्ठी कर ली गई उसमें कूड़ा करकट भी जैसा अखबारों में होता है जैसे कि एक आदमी प्रार्थना कर रहा है इंद्रदेवता से कि हे इंद्रदेवता मैं तेरी पूजा करूंगा यज्ञ करूंगा हवन करू मगर कुछ ऐसा कर कि मेरी गऊ के थन में दूध बढ़ जाए अब इसको तुम कहोगे कि सिर रखने योग्य वचन फूल चढ़ाने योग्य वचन मगर इसमें भी कुछ ऐसा बुरा नहीं कम गऊ का दूध बढ़ जाए ठीक ही है गऊ माता का दूध बढ़ जाए गार्ज क्या है रख लिया सिर चलेगा मगर एक दूसरा आदमी प्रार्थना कर रहा है कि हे इंद्रदेवता हवन करूंगा यज्ञ करूंगा कुछ ऐसा कर कि मेरे खेत में तो ज्यादा वर्षा हो और पड़ोसी के खेत में कम अब इसमें सिर रखोगे थोड़ा संकोच होगा कि ये बात तो कुछ धार्मिक नहीं मालूम पड़ती और इंद्र देवता भी इस तरह की रुस्वतें लेके इस तरह के काम करते रहे कि पड़ोसी के खेत में कम इतने ही नहीं अपनी गऊ के थन में दूध बढ़वा लिया पड़ोसी के गऊ की थन का दूध कम भी करवा दिया इंद्रदेवता ने हवन के लोभ में ही भी कर दिया तो तुम्हारी इंद्रदेवता पर भी श्रद्धा कम हो जाएगी मगर प्राचीन संस्कृत में लिखा हुआ वेद तुम्हारी कुछ समझ में आता नहीं तुम तो मजे से पूजा करते जाओ कोई अड़चन नहीं आती हिब्रू में लिखी हुई पुरानी बाइबल पूजा की जा सकती लेकिन जब ठीक ठीक समझ में आने वाली भाषा में लिखी जाएगी किसी जीवित भाषा में तुम जरा मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि पुरानी बाइबल का ईश्वर कहता है कि मैं बहुत ईर्षालु ईश्वर हूं जो मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे उनको नरकों में सड़ाऊंगा और जो मेरी आज्ञा मानेंगे वे स्वर्ग के सुख भोगेंगे ईर्षालू ईश्वर ईर्षा से तो मुक्त होना चाहिए मनुष्य को भी और ये ईश्वर खुद ही कह रहा है कि आई एम ए वेरी जेलस गाड कि मैं बहुत ही सालु ईश्वर हूं सावधान अगर मेरी आज्ञा नहीं मानी तो नरकों में सड़ाऊंगा ये तो कोई ताना हुआ यू अडोल्फ हिटलर बोल रहा हो ऐसा मालूम पड़ता है कि मुसोलनी बोल रहा हो ऐसा मालूम पड़ता है ईश्वर की ये भाषा है और एक गांव में कुछ लोगों ने गलत काम किया और ईश्वर इतना नाराज हुआ कि उसने पूरे गांव को भस्मीभूत कर दिया कुछ लोगों ने बुरा काम किया चलो उन कुछ लोगों को भस्मीभूत कर देते क्षम्य था यदि पीसवर को यह भी शोभा नहीं देता ईश्वर तो महा करुणा है लेकिन पूरे गांव को भस्मीभूत कर दिया जिन्होंने पाप नहीं किया था उनको भी बूढ़े स्त्रियां बच्चे अबोध बच्चे मां के पेट में जो बच्चे थे वो भी जिन्हें पाप करने का भी अवसर ही नहीं मिला था पुण्य करने का भी अवसर नहीं मिला था उन सबको ही भस्मीभूत कर दिया ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई हिरोशिमा पर एटम बम गिरा थे निरी अबोध लोगों पर एक छोटी बच्ची अपना होमवर्क करके अपना बस्ता लिए सीढ़ियों से उतर रही थी सोने जा रही थी और एटम गिरा हिरोशिमा पर अपने होमवर्क अपनी किताबें कापियां स्लेट अपने बस्ते के साथ भूत होकर दीवाल से चिपट कर रह गई उसका चित्र बाद में छपा राख लेकिन खबर देती कि कभी ये राख बची रही होगी अभी भी जल गया बस्ता है उसकी बगल में राख होके दीवाल से लगा हुआ है सिर्फ एक छाया रह गई दीवाल पर इस बच्ची ने क्या कसूर किया था यह तो कोई दूसरे महायुद्ध के लिए जिम्मेवार न थी हम हिरोशिमा और नागासाकी के हथियारों को माफ नहीं कर पाए तो हम उस ईश्वर को कैसे माफ करेंगे जिसने नगरों को बर्बाद कर दिया क्योंकि कुछ लोगों ने पाप किया नहीं लेकिन हिब्रू में जब यह बात पढ़ोगे कुछ समझ में ना आएगी मैं तो सीधी सादी भाषा बोल रहा हूं ज्ञान रंजन इसलिए समझ में तो सब बात आ जाती है और तब तुम्हें अड़चन होती समझ में तो आ जाती है फिर जीवन में क्यों नहीं उतरती तुम्हें यह कहा गया है बार बार कि पहले समझो फिर जीवन में उतारो मैं तुमसे कहना चाहता हूं यह बात गलत है समझ में कोई बात आ जाए तो जीवन में उतरती ही है तुम ना भी चाहो तो भी उतरती है कोई उपाय नहीं बचने का इसलिए मैं ये नहीं कहता कि पहले समझो फिर जीवन में उतारो मैं तो इतना ही कहता हूं समझो जीवन अपनी फिक्र ले लेगा समझ के विपरीत कोई आदमी कभी नहीं गया है अगर तुम समझ के विपरीत जाते हो तो उसका मतलब यह हुआ कि जिसको तुम समझ कह रहे हो वो तुम्हारी असली समझ नहीं है उसके नीचे दबी हुई असली समझ और है उसके अनुसार तुम चल रहे हो मैंने कहा कि जीवन और मृत्यु के साक्षी हो जाओ तुमने सुना बात समझ में आई क्योंकि शब्द सीधे साधे मगर जीवन और मृत्यु के साक्षी हो जाना सीधा सादा मामला नहीं अगर जीवन भर के प्रयास से भी हो जाओ तो समझना कि जल्दी हो गए तो समझना कि देर नहीं हुई लेकिन तुम्हारा जीवन क्या है वहां साक्षी का मौका ही कहा है तुम्हारा जीवन तो कोल्हू के बैल जैसा है चक्कर खा रहे हो वही वही रोज करते हो साक्षी नहीं होते कल भी क्रोध किया था परसों भी क्रोध किया था आज भी क्रोध किया है और डर है कि कल भी करोगे परसों भी करोगे वही क्रोध वही कारण साक्ष्य होने के लिए परमात्मा कितने मौके देता है रोज रोज देता है मगर तुम हो कि चूके जाते तुम्हारी आत्म जड़ हो गई हा मेरी बात सुन लेते हो मेरी इस बगिया में गंध से पूरित हो जाते हो ज्योतिर में लखते हो भीतर आश्रम के द्वार से बाहर हुए कि फिर वही कोल्हू का बैल बन जाते हो फिर आंखों पे पट्टियां चढ़ा लेते हो मैं जो कह रहा हूं इसे हृदय में डूब जाने दो इसे सिर्फ समझो मत तार्किक रूप से तर्क कोई समझने की ठीक ठीक व्यवस्था नहीं है इसे प्रेम से समझो इसे श्रद्धा से लो इसे हृदय का आंचल फैला के भर लो और फिर 24 घंटे के जीवन में जब भी मौका मिल जाए तब जरा इसकी फिर फिर सुध लेना ताकि कोल्हू के बैल में जब तुम जुझ जाओ तो कभी कभी साक्षी हो सको धीरे धीरे साक्षी का रस बढ़ेगा जरा अपनी जिंदगी को तो देखो सुबह से रात तक वही वह वही वह बंदर छाप दंतमंजन वही चाह वही रंजन वे गाने वे तराने वे ही मूर्ख वे सयाने सुबह से रात तक वही वह वही वह भोजनालय भी बदल देखे जीव बदलना संभव न था महाराजिन से ताजमहल सभी जगह एक हाल नरम मसाला गरम मसाला वही वही भाजीपाला वही वही बासी चटनी वही वही खट्टा सांबर सुख थोड़े दुख पार संसार के वट पर सपनों के चमगादड़ इन सपनों के शिल्पकार कवि एक कपि अनेक पर्दे पर की भूत चेष्टा बासी शाक नपुंसक विनोद भ्रष्ट कथा नष्ट बोध नौ धागे एक रंग व्यविचार के सारे ढंग फिर फिर से वही भोग आसक्ति का वही रोग वही मंदिर वही मूर्ति वही फूल वही स्फूर्ति वही होक वही चितवन वही चाल वही मटकन वही पलंग वही नारी सितार नहीं एक तारी लगा करूं आत्महत्या रोमियो की आत्महत्या दधीज की आत्महत्या आत्महत्या भी वही वह आत्मा भी वही वह हत्या भी वही वह कारण जीवन भी वही वह और मरण भी वही वह जरा देखो जिंदगी को गौर से देखो जरा दूर खड़े होकर अपनी जिंदगी को देखो एक फासला बनाओ और तुम पाओगे एक चक्कर है जिसमें तुम घूम रहे हो इस चक्कर में जागना है चलो जाग कर चलो ज्ञान रंजन बैठो जागते हुए बैठो ज्ञान रंजन सो बिस्तर पर तो भी जागते हुए लेटो ज्ञान रंजन और एक दिन वो घड़ी भी आ जाएगी कि रात शरीर सोएगा और तुम जागोगे और एक दिन वो घड़ी भी आ जाएगी कि जीवन के सब काम भी तुम करोगे और फिर भी, भी भीतर जागते रहोगे साक्षी बने रहोगे उस दिन ही जानना कि मेरी बात समझे उसके पहले शब्द ही समझे बात नहीं बात में बात छिपी है शब्दों के भीतर निःशब्द छिपा है मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें सिर्फ मैंने जो जाना है उसमें साझीदार बना रहा हूं मेरी ज्योति में भागीदार बनो। मेरी सुगंध को अपनी सुगंध मत बनाओ मेरी सुगंध को देखकर अपनी सुगंध को जगाओ मेरे शब्दों को मत दोहराने लगना अन्यथा पंडित हो जाओगे अपने अनुभव को जगाओ मुझे हो सका है तुम्हें भी हो सकता है बस इतनी ही मेरी उद्घोषणा है कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को हो सकता है तो तुमको भी हो सकता है ठीक वैसे ही हड्डी मांस मज्जा से मैं बना हूं जैसे तुम वैसे ही अंधेरे रास्तों से मैं गुजरा हूं जिनसे तुम गुजर रहे हो इतना ही अंधा मैं था जितने तुम हो लेकिन मेरी आंख खुल सकी अंधेरा टूट सका तुम्हारा भी टूट सकता है मुझे देखकर यह आस्था जगे तो तुम मुझे समझे मुझे देखकर तुम्हें अपने पर यह श्रद्धा आ जाए तो तुम मुझे समझे मैं नहीं कहता किसी और पर श्रद्धा करो मैं कहता हूं आत्म श्रद्धावान बनो क्योंकि आत्मश्रद्धा ही परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है आज इतना है।